अमृत मोड़ी प्रेम अथवा पराभक्ति 774 ईश्वर दर्शन हुए बिना प्रेम या पराभक्ति नहीं होती 775 पारसी किताबों में है चमड़ी के भीतर मांस है मांस के भीतर हड्डी हड्डी के भीतर मज्जा फिर और भी बहुत कुछ है इन सब के भीतर प्रेम है 776 प्रेम के उत्पन्न हो जाने से मानव सच्चिदानंद को बांधने की डोर मिल जाती है उन्हें देखने की इच्छा हुई कि डोर को पकड़ कर खींचा जब पुकारो तभी पाओगे सात भक्ति के परिपक्व होने पर भाव होता है भाव में साधक सच्चिदानंद में मग्न होकर निर्वाह निस्पंद हो जाता है इस भाव के भी परिपक्व होने पर महाभाव या प्रेम होता है भाव मानो कच्चा आम है और प्रेम पका हुआ सात नरक यातना के भय से भगवान की पूजा प्रार्थना करना यह पहले पहल तो ठीक है परंतु कोई कोई पाप से बचने की भावना को ही धर्म जीवन का सब कुछ समझ बैठते हैं वे भूल जाते हैं कि यह धर्म जीवन की प्रारंभिक अवस्था की निम्न स्तर की बात है इससे ऊंचा आदर्श है ईश्वर को अपने माता पिता की तरह प्रेम करना सात पराभक्ति क्या है पराभक्ति में साधक ईश्वर को अपने परम आत्मे की तरह देखता है श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की भक्ति इसी प्रकार की थी वे कृष्ण को गोपीनाथ कहती थी जगन्नाथ नहीं ७८० भक्त ईश्वर से प्रेम तो करता है पर क्यों करता है यह नहीं जानता इसी को कहते हैं अहेतुकी भक्ति यह यदि एक बार मिल जाए तो फिर कुछ भी बाकी नहीं रह जाता ऐसा भक्त यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मैं धन मान देह सुख कुछ भी नहीं चाहता मुझे केवल तुम्हारे पाद पद्मों में शुद्धा भक्ति दो सात सौ इक्यासी प्रेम के दो लक्षण हैं एक बाह्य जगत का विस्मरण हो जाना और दूसरा स्वयं के देह का विस्मृत हो जाना सात सौ बयासी इस प्रेमा भक्ति में दो बातें हैं अहमता और ममता अहमता यानी मैंपना, यशोदा सोचा करती अगर मैं न देखूं तो गोपाल की ओर कौन देखेगा ऐसे में गोपाल बीमार पड़ जाएगा कृष्ण के विषय में यशोदा के ईश्वर बोध नहीं था और ममता यानी मेरा पन, मेरा गोपाल यह भाव उद्धव ने यशोदा से कहा मैया तुम्हारे कृष्ण साक्षात भगवान हैं वे जगत चिंतामढ़ी हैं वे साधारण नहीं इस पर यशोदा बोली अजी मैं तुम्हारे चिंतामढ़ी की बात नहीं करती मैं कुछ मैं पूछ रही हूँ कि मेरा गोपाल कैसा है चिंतामढ़ी नहीं मेरा गोपाल सात सौ तिरासी प्रेमा भक्ति बहुत कम लोगों को होती है चैतन्य देव की तरह अवतारी तथा उच्च अधिकार संपन्न ईश्वर कोटि के महापुरुषों के लिए ही यह संभव है सात ऐसे अधिकारी बहुत ही कम होते हैं जिनमें बचपन से ही यह प्रेमाभक्ति दिखाई देती है वे प्रह्लाद की तरह बचपन से ही ईश्वर के लिए व्याकुल होकर रोते हैं ये नित्य सिद्ध होते हैं